नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए फिर से हमारे साथ बीके शामली जी हैं आज के इस शो में हम लोग जैसे कि देश राग के ऊपर बात कर रहे हैं उसी एपिसोड को उसी राग को कंटिन्यू कर रहे हैं की और थोड़ी सी जो बातें हैं उसमे समझानी है आपको बतानी है तो आइए अभी आगे बढ़ते हुए राग देश पर जो है विशेष बातें हम सुनेंगे तो बी शामली जी का बहुत बहुत स्वागत है हाँ नमस्कार नमस्कार तो आज शुरू करेंगे देश राख के ऊपर भजन से अच्छा भजन मीरा की भजन है मीरा का भजन मीरा की भजन के ऊपर हम थोड़ा शुरू करते हैं बड़ से बदरिया बदरियावने की बड़ से बदरिया सावन की सावन की मन भावन की सावन की मन भावन कि बरस बदरिया की बन में उमंगो मेरो मरोन में उमंगो मेरो मनबा भन के सुनी पर से बदरिया सबने की रिया सवन की नन्ही नन्ही बु सावन की सावन की मन भावन की सावन की सवन कि बर से बदरिया सावन की बहुत ही प्यारा सा भजन आपने मीरा का सुनाया देश राग पर आधारित और जिन लोगों ने पिछले एपिसोड को नहीं सुना उनके लिए मैं बताना चाहूँगा देश राग का जो चलन है वो इस तरह से है आप शुरू कर सकते हैं आरो जो है उसमें दो सर वर्जित हैं है और ध दोनों वर्जित हैं और शुद्ध नी जो है जाते वक्त लगेगा और आते वक्त सारे ही सुर लगते हैं लेकिन उसमें जो नी है वो कोमल लगेगा तो इस बात को ध्यान में रखिए और इसी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं देश राख को तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी वी के श्याम जी को सुन छोटा ख्याल के ऊपर जो थोड़ा चर्चा कैसे होता है थोड़ा सा पहले तो उसको फिर से रिपीट करती हूँ आ mm. ah, ah, ah. पारे लगाए दीने मेरे नहीं गए मपानी शरीर जानी धप मगर गारे लगाए दीने रे निधानी दी पा मप धप मगर सपा दी निदानी पदमा पदपमा गेगा पारेगा गई दीरी पारे लगाई आ पर रे मप मगरेगा सा म पानी साप मगरेगा साए दीरे नहीं पर मी सा पानी सागरेगा सी सा पानी सापा सी धपा मगारेगा साए देने मेरे नैया सर मेरे मधानी पानी सागरेगा निधा पमा धापा मगरगा पानी सा मगरगा रे म पानी धापा मगर गए लगाई दे मेरे नैया आ बहुत ही अच्छी तरह से आपने तान सुनाया अभी देशराग पर आधारित तो चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से हम देश राग के ऊपर बात करेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कते रहो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 बैलों के गले में जब घुंगरू जीवन का राग सुनाते हैं जीवन का राग सुनाते हैं गम को संदूर हो जाता है खुशियों के कमल मुस्काते हैं खुशियों के कमल मुस्काते हैं सुन के की आवाज़ें सुनके रहट की आवाज क्यों लगे कहीं शहनाई बजे लगे कहीं शहनाई बजे आते ही मस्त पहाड़ों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे दुल्हन की तरह हर खेत सजे मेरे देश की धरती धरती सोना उगले उगले हीरे मोती ही, मेरे देश की धरती देश की धरती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 ले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती के फूल यहां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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं विशेष देश राग पर और जो देशभक्ति गीत बने हुए हैं खास इसी राग पर बने हुए हैं और इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग वगैरह होता रहता है तो आइए आगे बढ़ते हुए फिर से हम बीके के श्यामली जी को सुनेंगे देश राख पर ऐसे की खम्बा स्टार्ट है ना ऐसे तो खम्बा स्टार्ट के ऊपर बहुत और भी राग बने होता है थोड़ा मिक्स हो जाते हैं जाता या कुछ होता है ऐसे लगभग नजदीक आ जाते हैं इसलिए ऐसे कोई समझने की बात नहीं कि ये देश की राग देश राग के ऊपर क्यों नहीं हुआ नहीं। ऐसे नहीं समझना चाहिए थोड़ा मिक्सिंग तो हा, चलता हा, थोड़ा है थोड़ा है। है। सा उसमें परिवर्तन करते हैं अभी हम करते हैं कि अंतर की थोड़ा तान दिखाते है Ma pa ni sa, ma pa ni sa, tu ma sab jagaki. Hey na ka baiya, ni zare ma garega sa, ni zare sa ni da pa da. Ma garega saare ma pa ni da pa, ma pa ni sa tu ma sab jagaki. Ma garesa ni zare sa ni da pa da ma pa ni sa. तुम सब जग की हे रग मैया निशा रे मगरेगा सी निधपा धमा पानी सा मानी जतु मगरा बैया निशा मगरे सीधा मध मगरेगा रे रे निधप मगर सा मानी जतु मगरा बा गर पार कर तू ज छोटा सा नमूना प्रस्तुत किए है हुँ, छोटा हुँ, सा दिखाया है ऐसे कोई ये नहीं अभी गुरु के पास जाकर थोड़ा कैसे तान करना है कैसे करना है कभी कभी होता है थोड़ा गुरु के पास थोड़ा अगर शिक्षा ले शिक्षा ले, ले हाँ, तो अच्छा अच्छा संगीत जो है एकदम संपूर्ण रूप में गुरुमुख विद्या है ये जो है, गुरुमुख विद्या की गुरु के पास ही जाना चाहिए गुरु बिना कैसे गुण गाओ गुरु नहीं है तो संगीत का एकदम सच्चे दिल से किसी हाँ, किसी का होता है कोई लोग बार नोते हाँ, हैं नहीं, नहीं, होता है हैं लेकिन गुरु के पास तो जाना चाहिए ही चाहिए कोई ना कोई गुरु करके फिर उसमें जो है जैसे किसी भी चीज में वैसे भी टीचर के बिना स्टूडेंट नहीं बनते हैं स्टूडेंट है तो टीचर से थोड़ा सा राय सलाह करके अपने बात बता सकते हैं वहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं वैसे ही गुरु के साथ रहने से हमारे जो राग है हम जिस ढंग से बोलते हैं उसमें जो मोड़ है जो परिवर्तन करना होता है वो सारी बातें वहाँ से आप सीख पाते हैं अब जैसे ही बेसिक नॉलेज आपके पास आ जाता है तो गुरु के साथ आप बैठ के जब रियाज करना शुरू करते हैं प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आता है और जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप जो है प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हुए अभी लास्ट में हम एक ठुमरी अच्छा हाँ। जी, थुम्री जी। थुम्री तो, तो, तो, तो चलिए सुनते हैं देश राख पर आधारित ठुमरी बीके श्याम जी है? से आ, आ, आ, ए da Check on me. बहुत अच्छी तरह से आपने टुमरी सुनाया राग देश पर आधारित और बहुत ही अच्छा लग रहा था काफी चीजें हमको आज के इस एपिसोड में सीखने को मिला और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो लिसनर्स हैं जो रेडियो मधुबन सुन रहे हैं इस वक्त उन सभी को भी राग देश के ऊपर बहुत सारी बातें समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको प्रैक्टिस में लाना है चलन के लिए किस तरह से करना है और 9 से 12 रात में अगर इसका प्रैक्टिस आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको उतार सकते हैं अपने, है। है। अपने कंठ में तो इसका प्रैक्टिस आप 9 से 12 करिएगा और आज का ये एपिसोड आपको कैसे लगा इसके बारे में आप एसएमएस कर सकते है चौरानवे इस नंबर पर आप अपनी बात लिख सकते हैं संगीत की दुनिया नाम लिख के बेच सकते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मध नाइन्टी पॉइंट और अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर कुछ नए राग के बारे में आपके साथ बातें करेंगे तो तब तक दीजिए इजाजत मुझे और बीके शामली जी को आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कते रहो नमस्कार